महाभारत आश्रम वाषिक पर्व एक विंशोध्याय धृतराष्ट्र आदि के लिए पांडवों तथा पूर्वासियों की चिंता व सम्पाणुवाच वनम गौरवेंद्र दुख शोक समन्विता बबू पांडवा राजन मातृशोकन चान्विता वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय कौरवराज धृतराष्ट्र के वन में चले जाने पर पांडव दुख और शोक से संतप्त रहने लगे माता के विछोह का शोक उनके हृदय को दग्ध किए देता था तथा पौर सौन्नाधनाधिपम कुरस् कथास्तः ब्राह्मणा निबती इसी प्रकार समस्त पूर्ववासी मनुष्य भी राजा धित्राष्ट्र के लिए निरंतर शोकमग्न रहते थे तथा ब्राह्मण लोग सदा उन वृद्ध नरेश के विषय में वहां इस प्रकार चर्चा किया करते थे कथम नो राजा वृद्ध सवने वसते निर्जन गांधारी च महाभागा सा कुंती प्रथा कथम हाय हमारे बूढ़े महाराज उस निर्जन वन में कैसे रहते होंगे महाभागा गांधारी तथा कुंती भोजकुमारी प्रथा देवी भी किस तरह वहाँ दिन बिताती होंगी सुखारह सहिरा असुखी तदनमत किमुवस्थ सम्य प्रज्ञा जिनके सारे पुत्र मारे गए वे प्रज्ञा चक्षुराजर्षि धृतराष्ट्र सुख भोगने के योग्य होकर भी उस विशाल वन में जाकर किस अवस्था में दुख के दिन बिताते होंगे सो दुष्कृतवती कुती पुत्रा न पश्यती राज्य श्रिय परित्यज्य वनम सा समोच यत कुंती देवी ने तो बड़ा ही दुष्कर्म कर्म किया अपने पुत्रों के दर्शन से वंचित हो राज्य लक्ष्मी को ठुकरा कर उन्होंने वन में रहना पसंद किया है विद्रह किमत भ्रातु शत्रुशूरात्मा सामल गणीमान भर्तभीम भर्तपिंडुपाल अपने भाई की सेवा में लगे रहने वाले रे किस अवस्था में होंगे अपने स्वामी के शरीर की रक्षा करने वाले बुद्धिमान संजय भी कैसे होंगे आकुमर च पौरास्ते चिंता शोक समाहताह। तत्र त्र तथाचक्रु सद्य परस्परम बच्चे से लेकर बूढ़े तक समस्त समस्तपूर्वासी चिंता और शोक से पीड़ित हो जहाँ तहाँ एक दूसरे से मिलकर उपरयुक्त बातें ही किया करते थे पांडवास्वते ते सर्वे भृत शोकपरायण शोचंतोंतर वृद्धां उ सूरनाती चिंपुर एम समस्त पाण्डव तो निरंतर अत्यंत शोक में ही डूबे रहते थे वे अपनी बूढ़ी माता के लिए इतने चिंतित हो गए कि अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके तथा वृद्धम पितरम हतपुत्र जड़ेश्वर गांधारी महाभागाजुर च महामतिम नैसा बभूव संप्रेतस्ता विचितताम तदा न ना राज्य नारेशु न ना वेदाध्यय जिनके पुत्र मारे गए थे उन बूढ़े ताऊ महाराज धित्राष्ट्र की महाभागा गांधारी की और परम बुद्धिमान विदुर की अधिक चिंता करने के कारण उन्हें कभी चैन नहीं पड़ती थी न तो राजकाज में उनका मन लगता था न स्त्रियों में वेदाध्ययन में भी उनकी रुचि नहीं होती थी परम निर्वेदम अगमश्चितों नादिपम तम च्ञातिवधम घोरम संस्मरंत पुनः पुनः राजाधिताष्ट्र को याद करके वे अत्यंत खिन्न एवं विरक्त हो उठते थे भाई बंधुओं के उस भयंकर वध का उन्हें बारंबार स्मरण हुआ था अभिमनुस्ाल समृण ही कर्णस्ाह्राम महाबाह जन्मे जय युद्ध के मुहाने पर जो बालक अभिमन्यु का अन्यायपूर्वक विनाश किया गया संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले कर्ण का परिचय न होने से जो वध किया गया इन घटनाओं को याद करके वे बेचैन हो जाते थे तथा द्रौपदीयानम अन्हृदापी वधम संस्मृत तेवरा नाती प्रमणोन इसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों तथा अन्यान्य सुहृदों के वध की बात याद करके उनके मन की सारी प्रसन्नता भाग जाती थी अतः प्रवीरा पृथिवीतरत्त सदे न भवले भरत नंदन जिसके प्रमुख वीर मारे गए तथा रत्नों का अपहरण हो गया उस पृथ्वी की दुर्दशा का सदैव चिंतन करते हुए पांडव कभी थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं पाते थे द्रौपदी हरपुत्रा चुभद्रा चाभि नाति प्री तेज तेदे तदास्ताम अप्रहिष्टवत जिनके बेटे मारे गए थे वे द्रुपद कुमारी कृष्णा और भाविनी सुभद्रा दोनों देवियां निरंतर अप्रसन्न और हर्षशून्य सी होकर चुपचाप बैठी रहती थीं वैराट्यातन दृष्ट् पितरम ते परीक्षित धारियंति स्म ते प्राणाम पूर्व पितामह जन्मे जय उन दिनों तुम्हारे पूर्व पितामह पांडव उत्तरा के पुत्र और तुम्हारे पिता परीक्षित को देख कर, हे अपने प्राणों को धारण करते थे यथे श्री महाभारत आश्रम वासिकवड़ी आश्रम वास परवड़ी एक विंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में इक्कीसवा अध्याय पूरा हुआ